नंद बाबा की जूती भी खा सकते हैं और अनंत ब्रह्मांड को बिदृत भी कर सकते हैं अपने रोम रोम में और सबसे परे भी रह सकते हैं इसलिए भगवान में सारे अर्थ खट्टे हैं भगवान का योग्य क्षेत्र सब अर्थों में हम ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं सब नीचे से लेने वाला खुद नीचा ये ये है यह अलग बात तो उत्कल के ब्राह्मण रहे ये जरा बिचारे ये पुरी के पास एक गांव में रहते तो पाठ बिचारा तो रोज करते तो उन पढ़ते तो ये, ये ये जब श्लोक सामने आता अन्य चिंतो मामी परेशान इत्याम्षेम वहां में तो उनके मन में कुछ संदेश जागने लगा कि यह बात कुछ रोचक से लिख दी अब मनुष्य क्या करता अपने को तो नहीं तोलता और दूसरा क्या करता यह तोलता है अब अनन्यासो माम है पर यु ये उनमें आया कि नहीं आई तो शायद उन्हें देखा और पहले क्या नहीं देखा पर योगक्षेम का भगवान ने वहन नहीं किया ये उन्होंने देख लिया बात होती है ये देख लिया तो एक दिन मन में ज्यादा रोष आ गया रोष आया तो समझा कि भगवान ने तो भगवान के बाद सच्ची होती है के के नाम लिया अगर तो ये बात होती है तो ये बात ऐसी लेकर तो हड़ताल लगा दी हड़ताल से पहले रबर रब्बर को नहीं हड़ताल से उसको काट दिया हड़ताल लगा दी मैंने उस पंक्ति को उस शब्द को काट दिया अब बड़ी मैंने काट दिया हमने बहुत बुरा किया भगवान तो भगवान के झूठे हो नहीं सकते भगवान के बचन काटने पर मन में विश्वास और बढ़ने लगा कि काट दिया ठीक नहीं किया पर हैं भगवान के बचन हमारी भूल होगी हमने कहीं ठीक चिंतन नहीं किया होगा चिंतन करें तो चिंतन करते हुए निकले बाहर उनका चिंतन आज परिपक्व सा होने लगे पीछे से कई कई गाड़ी में सामान भरा हुआ खाने पीने का क्या दाल आटा घी क्या क्या और एक छोटा सा सुकुमार बालक बड़ा मनोहर बड़ा सुंदर सुकुमार वो ब्रह्मचारी बटु आया अब उसके यहाँ तटपड़ी पर लगी हुई खून बह रहा उसने आगे कहा माता जी पंडित जी ने सब सामान भिजवाया इसको रखवाओ तो पंडित जी ने कहा से भिजवाया है बोले एक जगह गए से उनको मिल गया बहुत उन्होंने कहा कि तुम पहुंचाओ घर पर और हम पीछे आते तो रख लिया बोली बेटा नीतो तो भिंग से तो ठीक है पर तो तुम्हारे खून कैसे बह रहा है चेक लग गई बोले मैया क्या बताऊं पंडित जी ने मार दिया पंडित <laughs> जी ने ढाल कर दिया बड़ा दुख ब्राह्मण एक हुआ कि ये पंडित जी हमारे बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी हैं, इनमें निर्दयता है नहीं और ये कोई हृदय नहीं छोटे से सुकुमार बच्चे को कैसे मार दिया उनके तो दया नहीं आई धंदा सा बच्चा इसके देखते प्रेम उमड़ता क्यों नहीं बड़े वो तो प्रेम तो तो उड़ाने वाला ही उसने कहा बेटा बैठ मैं जो दो दे, तीन करती हूँ पत्ते बांधते हूँ तो पंडित जी को आने दे तो मन लगा मुझे दूसरा काम है अब उनके तो एक काम है नी लाखों काम लगे सारे विश्व का किसाब तो को क्या देखना रहता है चल चलिए चल दिए थोड़ी देर में पंडित जी और पंडित जी देखा कि घर में तो धर्मी लगी है क्या हो गया ब्राह्मण खींच बैठी। बड़ा दुख हुआ था, था उसको के बाद तो काम किया लाके पंडित तो जी बच्चे तो, लगे तो इतनी निर्देश हो गए की तो राक्षस की बच्ची कहाँ से आ गई ब्राह्मण के घर पैदा हुए और इतनी राक्षस हो गए क्या हुआ अरे उसने कहा हुआ क्या देवी क्या क्या हो गया सामने देखा सामान बच्चे को इतना था बच्चा कहा मारा गया नहीं आई ब्राह्मण ने कहा मैंने किसी को मारा तो कहीं नहीं तो बच्चा मिलाई नहीं मिला तुझे का सारा बंगाल में और इंग पति के साथ जो बेलचाल होती है वो आप और तू क्यों नहीं होती आपस में तुम क्या होती वो स्नेह का इस प्रकार का एक वहां का वहां की चाल है कि पति पत्नी तू एककार हो जाते हैं तो उनमें आप और तू कहता वहां पर पत्नी पति को आपने कहते तो के बात कह रहा था इसलिए मैं भी उसी उसी तरह से तुम कह रहा था और कोई बात नहीं तो पंडित जी ने कहा सामान भेजा और मैं उनको कोई लड़का नहीं। लड़का मिला बात क्या तो, ब्राह्मणी बोली कि बच्चा छोटा सा झूठ बोलने वाला ये तो बात है नहीं और तुमने भेजा नहीं ये बात तो तुम कहते के बोलते नहीं पर उसके चोट लगी थी और वो रहा था। तुम्हारा रहा। था। था तो ठीक है आपका रंग रूप है तो मारा कुंडी है उसको कुछ संदेह नहीं है चाहे ढूंढ गए हो या झूठ बोलते हो उसने कहा अब पंडित जी के माथे में बात है अरे राम राम राम गीता तो भगवान का स्वरूप है गीता तो भगवान का मंगल विग्रह है विग्रह है ये भगवान का और गीता के शब्दों को मैंने प्राचा पंगो तक चोट पहुंचाएंगी तो ठीक चोट लगी उनको रो नहीं लगा ब्राह्मण हरकाल को धोया वोया फिर से लिखा उसी को कई बार लिखा और उसको लिख करके अपने सारे अंगों पर लगा लिया उत्कल तो में एक भट्ट चरित्र है उसमें ये कथा आती भक्तर जय एक ग्रंथ है उत्कल भाषा में भक्तर जय भक्त का जय उसके तीन भाग हैं उसके बहुत से अपने कल्याण में अनुवाद आ चुके हैं तो जो उन उत्तर भारत में कहीं प्रसल नहीं ऐसे तो कथा आती है तो भगवान में रहा मेहमे भगवान की प्रतिज्ञा तो जब कोई अपने पाप से अपनी कमजोरी से अपनी बेबलता से परिचित होकर अपनी को असमर्थ पाकर जब सर्वसमर्थ सर्व, सर्व भगवान के सामने रोता है तो फिर देर नहीं लगती तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं उसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं आगे के लिए तो हम लोग क्या करते हैं या तो बन जाते हैं परम ज्ञानी बन जाते हैं भगवान इसलिए भगवान की आवश्यकता हमको रहती नहीं भगवान का समय मेरे भगवान समातन है वो ज्ञानेपन्न और भव्यता तो आती नहीं ये तो दूर रह जाती है और हमारे अंदर एक प्रमाद आ जाता है जीवन में किसी लिए भगवान के शरणात्न्न हो सकते भगवान के शरणापन्न होने के लिए आवश्यकता दो बात की है और बड़ी सुंदर बात है ये सब कर सकते हैं सबके काम की बात बड़ी मन वस नहीं होता एक बात नहीं होता ये तो बड़ी सीधी बात है जो अपने में दैनिक का विश्वास और भगवान के सौहार्द नये सर्वशक्ति मत में विश्वास बड़ी सीधी बात हम अपने को देखें हम कुछ करने में समर्थ हैं क्या कुछ भी करने में हम समर्थ हैं क्या बिल्कुल समर्थ हैं नहीं हम तो खाली बड़े जोर से अहंकार के नशे में बोलते हैं अभी पागल हो जाए अभी हाथ फेल हो जाए अभी लकुआ मार जाए अभी करें अरे हमारे में है क्या ये तो वो कमल के पत्ते पर जैसे बूंद पड़ी है, गोद नहीं हैं जल में लगती इस बूंद को गोदते कच्चा घोड़ा टूटते क्या वो लगती है ये तो हमारी स्थिति है तो हम किस बात के मूल किस बात पर गर्व करें तो जब अपने आप को असमर्थता पाकर पूर्व शक्तिमान उनको अपना शोध मान कर हम तो जब उनके सामने अपना प्रकट कर बैठते हैं सच्चा बनावटी नहीं तो भगवान दीन बंधु है वो हमारे दैन्य को देखकर हमारी रक्षा करते हैं और ये बहुत लोगों का अपने जीवन में अनुभव भी होगा हो सकता है है भी कि जो भगवान के आश्रित हैं उनको भगवान ने हर तरह से हर जगह है, बचाया है और ऐसा बचाया है कि जिसकी कहीं पर कोई तुलना नहीं बाहर भी भीतर भी, भी लौकिकता में भी और पारमार्थिकता में भी दोनों क्षेत्रों कर्म ने बाण छोड़ा महाराज बड़ा तेज बाढ़ था और उसके नोक पर बैठ के आकर के एक नाग तो अर्जुन का डरी रहा मंत्रित करके बाड़ा इस प्रकार का बांध कि अर्जुन के गले में लगकर गले को छोड़े नहीं का हुआ निकल गया अर्जुन को पता नहीं कर्म के सामने रथ है तो रथ की डोर किसके हाथ में है योग उधर से बांध छूड़ा से भगवान ने यूं दे दिया घोड़ों के घुटने रथ के चक्के जमीन में धस गए कहने में देर लगी का हुआ आया और अर्जुन के कीट को जलाता हुआ निकल गया अर्जुन बच गए क्या हम अर्जुन बचते अगर भगवान न रक्षा करते ये जो फिर वहां हूँ तो क्या अर्जुन बचते पर बचे क्यों अर्जुन ने अपनी रक्षा का भार उन्हें सौंप दिया सच्चे मन से तुम जानो तो हमको तो बस कविष्य वचन अंतर तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं तुम जैसे घुमाओ जो करो जैसे करो हमें कुछ पता नहीं तुम जानो तुम्हारा तुम काम जानो करो करवाओ जो तुम्हें जैसे सो तो वहां भगवान पर ये जब आस्था होती जब भगवान पर विश्वास होता तो हमारे दैन को दिन बंधु अपनी चीज बना लेते हैं यह बड़ी भारी भगवान की महिमा है ये महिला भगवान में तो होती ही है कहीं कहीं किसी संत में भी प्रकट होती है सबका स्वभाव उत्पाद होता है। दूसरे की बुरी चीज को ले लेना और उसे अच्छी बना लेना भगवान का तो काम ही है भगवान का तो काम जैसे आग सारे कूड़े को ले आग बना देती है आग में आप कूड़ा डालिए किसी भी कूड़े को आग पूरा रहने देगी क्या आग तो आप उस कूड़े को जलाकर अपना रूप दे देगी दे दे दे, आग बना देगी उसको दे दे इसी प्रकार से भगवान ने ये एक वुलक्षण उनका गुण है महत्व है कि बुरे से बुरे पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट जिसका जीवन अनित काल से अत्यंत घृण है गर्त है नीचा है पापमय ता, है वो भी अगर भगवान से कह देता है कि महाराज मैं दीन दिन हूं मेरे वश के बात में तुम्हारे शरण हूं तुम मुझे बचाओ तो भगवान का वर्त सामने आ जाता है वर्त सामने आता है प्रफल मायाव एक बार भी जो भगवान के शर्मापन्न होकर रोकर भगवान से कह रहे नाथ तुम्हारा बुरा भला नीच तामड़ पाती पतित तुम्हारा तो भगवान कहते कि उसको मैं कर देता हूं मेरा व्रत है नहीं ज्योष्ता उसमें कह रहे क्या है नहीं ज्यता वो कैसा रहा है नहीं देखता उसके वर्तमान कर्म क्या है देखता हूं उसका उसकी वर्तमान भाषा क्या है ये भाषा मन की है क्या यह नहीं ये मानना क्या ये शुद्ध होने पर भगवान के सामने जाकर के कोई सरण करे तब भगवान उसका उद्धार करें अरे रोग मुक्त होने के बाद वैद्य के पास जाने की आवश्यकता तो क्या है व्यक्त है रोग है नहीं रोगी किसी सदवैग पर विश्वास करके उसके सामने जाकर रोता है कि मेरे रोग का नाश तुम कर सकते निशा नहीं कर सकते तुम्हारे सेवा किसी के सामर्थ्य नहीं वो समर्थ बेंगे अपने विद्या बल से अपने पदों बल से कहता हम इच्छा कर देंगे तुम मत घबराओ, मैं सारे रोगों का नाश कर देंगे अहिंता सर पापिधुनो शिष्यान और नाश करो का क्षित्रम भोग बजाते, बजाते। संकल्प हुआ का संकल्प संकल्प और संकल्ण का परिणाम ये दोनों साथ साथ हैं महात्मा यहाँ तक बड़ी सुंदर भाषा में कहा कि भगवान के संकल्प करने की इच्छा जागृत होगी ये ज्ञान के योगनाया पहले से कुछ चीज को करके रख देती है ये भगवान का योग ऐश्वर्य है कि जिससे उनके संकल्प में और उस संकल्प के फल में क्षण भर का भी व्यवधान में रहे एक साथ हो जाए इसी का नाम सत्य संकल्प है सत्य संकल्प उसका नाम है कि जिसका संकल्प आज हो कल है, वह भी सत्य संकल्प है तो सत्य संकल्प का अर्थ यही है कि जो मन में आए उसे सत्य है जो मन में आए सत्य दीख है सत्य हो जाएगा से नहीं मन में आया उसे सत्य दीखा तो भगवान इतने सत्य संकल्प है कि भगवान जब जिसको जब जिसको भगवान अपनाते हैं और कहते अपना लिया अपना लेंगे तो अपनाए लिया उस समय तो अपने में बड़ न हो अपने में सामर्थ्य न हो तो अपने अपने दैन को देख ले अपने पाप को देख ले उस तो पाप से बचने की इच्छा करें भविष्य में पाप न हो उस प्रकार का निश्चय करें, करे समर्थ है तो समर्थ प्रभु के शरण में चला जाए, उसको साथ रख तो किसी भी मार्ग का यात्री भगवान को अगर साथ रखेगा तो वो वो का वहन भगवान करेंगे ये इसलिए कह रहा था कि किसी भी मार्ग में अंतर के बात नहीं है भगवान को मानिए, भगवान को पानी के सभी मार्ग हैं। ये इस्लोक का अनुवाद करने में पैसा भी काटिएगा लोग वर्तमान वर्तन से वर्तनकार थे, थे मार्ग मार। में सब चलते अपने अपने ढंग से तो अपना अपना ढंग नाना को वो करने की वस्तु एक ही है तत्व एक ही है वो समुद्र एक ही समुद्र में सब नदियां भारत जाती हैं परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हैं उनके मार्ग दुदा दुदा हैं पीढ़ी सीधी चार है रिजपुढ़ माना प्रदूषण मार्गो के अनेक भेद है वस्तु तत्व एक है पर मार्ग की ओर चले समुद्र के ओर सीधी सीधा लक्ष्य हो भगवान की ओर जाए और भगवान के बल को साथ रखे तो ये राह की सारी कठिनाइयों को भगवान दूर कर देंगे और जहाँ जाना है वहां भगवान पहुंचाए देंगे हाथ पकड़कर अपने आप तो ये दिनों के लिए पानरों के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात तो ऐसे बनो ऐसे बनो ऐसे बनो, एसे बनो तब कहीं भगवान की कृपा होगी तो ऐसी कृपा उन लोगों को मिलनी नहीं सकती जो असमर्थ हैं और ऐसी कृपा यदि भगवान की है तो समर्थों पर होने वाली कृपा है दीन पर तो होने वाली है नहीं तो भगवान समर्थ बंधु रहे दिन बंधु रहे नहीं तो ऐसी बात नहीं समर्थ तो अपने आप ही जा सकते हैं भगवान तो दीन बंधु हैं जो अपाइज है जो दीन है जो चल नहीं सकते जो अपनी मक्खिया आप नहीं उगा सकते छोटा बच्चा मच्छर आप नहीं उगा सकता अपनी करवट आप नहीं बदल सकता मल में पड़ा हुआ है उस मल से अलग आप नहीं हो सकता, धोना तो लग रहा है, पर क्या माँ उसकी उपेक्षा करती है क्या माँ कभी ऐसी संभावना करती है कि ये बच्चा उठ करके अपने मल को धोकर साफ होकर मेरी गोद में आएगा तब मैं अपना आंचल पसारूंगी इसके लिए कि तुम मेरी गोद में बैठा आ जाओ वो वो मैया तो जब सुन पाती है कि बच्चा चट्टी बैठ गया उसमें भर गया तो माँ का स्नेह जो है ये उम्र पड़ता है माँ वहां पर आजकल की माया के बाद जो बहुत पढ़ी लिखी उनके बाद तो दूसरी हमारी माया के बाद है ये हमारी माए जो थी और हैं अब वो माए उस समय दास दासी किसी दाई की बात नहीं देखती वो तो खुद भाग के चाहे राज रानी हो राज रानी है तो क्या है उसके नजारों होंगे पर अपने शिशु की सेवा तो वो करेगी खुद उसका धर रहा ए, ए, ए, एक कथा आती है बादशाह बीरबल की ऐसे, ऐसी बहुत सी बातें रोचक पर सिद्धांत तो बड़ी अच्छी हुई क्या पता नहीं तो एक बार बादशाह ने कहा वीरबल से कि देखो भाई हमको तो मालूम होता है कि तुम्हारे ईश्वर जो हैं उनमें ताकत वाकत नहीं है वो कहीं बैठे भी अपना काम कर दें तो बोले क्यों तो बोलेगा ताकत हिंदू का तो अवतार क्यों लेते उतर के क्यों आते सर वो गृह में जहां कहीं बैठे हैं स्वर्ग में दे, वहां बैठे हुए ही आसमान में और वहीं से अपना काम कर देते आते और हमारे खुदा ये तो ऐसे हैं कि कहीं भी रहे अपनी ताकत सारा काम कर देते हैं तो तुम्हारे ईश्वर तो शक्ति वाले नहीं वो तो दूरबल ने कहा कि अच्छा जहां बना कुछ दिनों बाद हम जब तो आप देंगे इसका सोच करके युक्ति मन तो में आ गई तो उसमें थोड़ा समय लगने की चीज थी उस विधि को बनाने में तो उन्होंने अकबर का छोटा छोटा शाहजादा था शाहजहा छोटा बच्चा था तो बच्चे का वैसे ही इतना ही उसी रंग रूप का वैसा का वैसा ही एक मोम का फतला बनवाया ठीक वैसा ही वो भी वैसे कपड़े पहना लिए और रोज शाम को ये जब जमुना के किनारे जाके बादशाह बैठते तो वो शाहजहां बच्चा भी पास आके बैठता और बीरबल भी बैठते तो इन्होंने क्या क्या उस दिन कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि शाहजहां को तो जो भेज दिया कि तो दूसरा खेल देखने के और शाहजहां के स्थान पर उस मन के बच्चे को लाके पहले से बैठा दिया बादशाह के मन में कोई बहन था नहीं देखा कि वही बच्चा बैठा है बैठ गए पास और बैठ गए बातें हुएगी तो पहले से सारी सारी उड़ना बनी बनाई थी एक ऐसा धक्का लगा उसको बच्चे को कि पानी नजर के धार में बिरते बादशाह कूदे कूदे और लोग और लोग पूरी भी कूदे वो तो सारी योजना ठीक थी बच्चों को कैसे निकाल लिया दूसरे आदमी बल्ले हाथ जोड़े बोले जहाँ पना हम लोग सब पादेदार थे यहाँ पर हम क्या खिदमत से टूटते इस वक्त क्या बच्चे को डूबने देते हम श्याजादे को हम निकाल आते आठ क्यों को दे तो बादशाह ने कहा कि तुम मालूम होता है तुम कोई अक नहीं बिल्कुल अरे बल हमारा बच्चा डूबता है हमसे रहा कैसे जाए ये तुम तो जानते हैं कि तुम निकाल लाते पर हमारा बच्चा जब डूबने लगे तो हम रहे कैसे हमसे रहा नहीं गया भैया केवल भाई हमारे ईश्वर जो शक्तिमान के साथ ऐसे स्नेह वाले भी दयालु भी हैं उनसे रहा नहीं जाता इसलिए उतर करके आते हैं खुद और अपने बच्चों को बचाते हैं हमारे खुदा जो है वो केवल शक्ति वाले नहीं है वो सूर्य नहीं है दरादे भी है अपने प्रेम करने वाले भी हैं तो महाराज कहीं कहीं भगवान के शरणापन होने पर भगवान के हमारे नल से डरते हैं क्या भगवान कहीं हमें मैला खुचेला देखकर हमसे नफरत करके घृणा करके हमको क्या करके तारात वो हम हमारे साथ क्या ऐसा अच्छा वो कर लेते भगवान क्या हमको तो छोड़ देते हैं? भगवान का ये कह रहे थे कि तुम हमारे नहीं और तुम जब साफ होके आओगे विशुद्ध होकर के आओगे हो जब तुम हमारे योग्य बन के आओगे तब हम तुम्हें अपनाएंगे तो ऐसे भगवान को तो शक्तिमान भले ही पर ऐसे भगवान के हे में स्नेह तो है तो हमारे भगवान जुड़े भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही कि गीता का एक श्लोक है तो गीता नहीं हम तो गीताओं का जानते नहीं बिल्कुल सुन सुनि बात इधर-इधर की भानुमती का जोड़ देते हैं कुछ आता वाता है नहीं तो गीता में कहा भगवान ने सूर्गम सर्वता नाम जातवा नाम शांति पहले को अपनी मृक्ष बताई यहां जो भगवान बोले वो मेरे विशेष निर्गुण निराकार का निर्यह भगवान ही बोले यहां तो कर्ता भोक्ता भगवान बोले सच्ची बात भोगता तो तो पहले अपने मुंह से कह दिया भोगता सर्वलोक महेश्वरम और सर्वलोकों का जो महेश्वर हुआ करता हो बन नहीं सकता थोड़ी तो महेश्वर तो रहे कैसे शासन उसके हाथ में हो अगर होता रहे तो शासन चल नहीं सकता उस पर कहीं जंगल में जाकर के अपना बन प्रशासन ले ले अगर वो लोक महेश्वर है अगर वो शासक है तो शासक को क्रिया करनी करेंगे शासक निष्क्रिय नहीं रह सकता तो यहां कर्ता भोक्ता भगवान जो है कर्ता भोक्ता कैसे सबसे नीचे वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जिसके लिए खाने को देते हो यज्ञ वो सारा का सारा मैं खाता हूं मुझको मिलता और जितने भी संसार में शासक हैं छोटे बड़े मनुष्य देवता सब उन सब का महान ईश्वर है समीश्वराण परम महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम समस्त लोगों का महान ईश्वर ऐसा मैं अब मगर ऐसी बढ़िया बात कहते हैं कि किसी के लिए कोई भी शर्त रखी नहीं बोले तुम एक जीव हो के नहीं बताओ पापी बुनियाद में नहीं पूछते बोले बताओ तुम एक प्राणी हो के नहीं बोले हम प्राणी तो हैं हमने पापी बोले पाप नहीं पूछते हम तुम बताओ प्राणी हो गई बोले प्राणी हो बोले तुम प्राणी हो तो हम तुम्हारे मित्र हैं बस तुम सर्वभूसा नाम सर्वभूसा नाम श्रद्धा बलावा भट्टावा मुक्ता हुआ कुछ नहीं है सर्वभूषा नाम प्राणी मात्र के हम सूर्य में कौन सूरज हैं जो सबके कर्ता भोगता है वो जो सबके महेश्वर है वो जो सर्वशक्तिमान है वो जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व, के सर्व, के सर्व जिनसे भूल नहीं होती, जो सब कुछ करने में समर्थ एक आदमी ऐसा है कि जो हमारा मित्र तो है पर बेचारा जानता नहीं हमारा भला काहे में तो बंदर के नाट गले काट देगा बंदे को करवा दे दूसरे गला काट दे जो मृत्यु था प्रथा बेपूफ एक आदमी हमारा मित्र हो पर उसको ये पता नहीं हो कि इसका किस में लाभ होगा तो उसके द्वारा हमारा अनिष्ट हो सकता है एक आदमी जानता तो है पर तो जिसमें करने की ताकत नहीं है वो क्या करेगा एक आदमी जानता जाता है प्रमाद कर जाता है वो नहीं कर सकता, और ताकत भी है प्रमाद भी नहीं करता जानता भी है पर हमारा मित्र नहीं तो वो हमारा भला क्यों करने आ गे? पर यहां भगवान ने पहले आधे श्लोक में इन बातों को सिद्ध किया कि वे भगवान जो है ये सर्वशक्तिमान भी हैं और जानने वाले भी हैं उनसे प्रमादी होता यहां यदि शासक बनन सर लोग महेश्वर ये प्रमाद राहित्य की सूचना करता है यदि शासक कहीं प्रमादी हो जाए भूलने लगे तो शासन चलता नहीं और उसके सत्ता में यदि शक्ति में कमी आ जाए तो विद्रोह हो जाता है तो शासन ही चलता उसके प्रेम में कमी आ जाए तो, तो उसकी प्रजा विद्रोही हो जाती है नहीं मान तो वो सर्वज्ञ भी है भूल करने वाला नहीं है सिर्फ सत्यमान भी है और ये होते हुए हमारा अपना है हमारा सूर्ग है तो भगवान के सौहार्द पर विश्वास करें और सौहार्द पर विश्वास करके अपने को दीन मानकर भगवान के चरणों में बिना शर्त के अपने को डाल दें नाथ हम असमर्थ है ये असमर्थता ही योग्यता है भला ये किसी कार्य की योग्यता न होना ये यह की योग्यता है जहां कहीं थोड़ा सा काम अपने आप करने लगा तो जरा संभाल में कमती हो जाएगी बच्चा जब करवट बदलने लगेगा तो माँ फिर करवट बदलने बदलाने खाली रखेगी वो काम अपने कर लेगा बच्चा जब हाथ झिला के मक्खी को उड़ा देगा तो फिर माँ मछ नहीं आएगा पर मक्खी भी नहीं उड़ा सकता खिल भी नहीं सकता केवल रो सकता है तो उसका मैया रक्षा करती थी। कोई बंदर की पूछ पकड़ में भागे अरे बड़े बंदर खा जाएगा एक बार ये उन्होंने क्या किया खेली खेल बड़े नटखट रहे तो बछड़े की पूछ पकड़ ली बछड़े की पूछ पकड़ गया बछड़ा बहरा कोई लटके हुए जाए पीछे पीछे लटके हुए जाए तीके तीके। तो मैया और चीख पड़ी अरे दो कोई दो अरे गिर जाएगा जा, कहीं पैर की खुड़की लग जाएगी कहीं चोट लग जाएगी और ये अपने हंसए हाँ ये तो ये तो